तत्रा काले तो है ना तक हुआ तत्री तस्त्में कोकर्म बीज अजान न तो आत्मक विशुद्ध गगनोपम कर्म शोक शोक और मोह कैसा है काम और कर्म का पीछे जो कि आत्म को न जानते हुए व्यक्ति को होती अजानते आत्मा अजानता एक नंबर टिप्पणी विश्लेष कर शोकमोह निवृत्तिया आद्या अविद्यावृत्ते है निशेष संसार निवृत्त है तत्व तो संपत्त है तौष्टि तो काम इति तेज अशेष संसार भाव किंकि संपूर्ण संसार गाही कि शोक मोह का निवृत्ति का निवृत्तियावृत्त है उस अविद्या की निवृत्ति होगी तो अशेष संसार की तो संपादन करने के लिए ही उनको विशिष्ट कर दिया शोकों ने कर दिया काम कर्म बीजम कामनाएं क्यों होती है मोह की वजह से होता है कर्म करते हैं तो शोक ही अंत प्राप्त होता है कि शुरू में कर्म का फल तो अच्छे लगते हैं नतीजा अंत में क्या है उसका दुख ही है इसलिए कहते हैं वह शोक कर्म के तर से बीज हो गया काम कर्म बीजम ये सब किसको हुआ है जो आत्मा को न जानते हुए रहता। जानता मोहसी मोहस्य पक्ष है अजानता अज्ञानता इत्यर्थ अजानत अज्ञान अजानतग वजह से सब हो रहा है और पक्षे विद्याभाव ऐसा व्याख्या कर लेना आत्मविशे तो का विद्या पक्ष में लेना और मोह पक्ष में क्या घटा कैसे घटाएंगे तो कहते कि वहां पर अज्ञानतः ऐसा कर देना इसलिए क्या होता है जो कि दुख का असंस्पृष्ट आत्मा को न जानने वाले व्यक्ति शोक मुह में डूबा रहता है और काम कर्म में लगा हुआ रहता है कि आनंद स्वरूप आत्मा है दुख क्या स्पर्श भी नहीं है विज्ञान आनंदम ब्रह्मा श्रुति कहती है है ना और अशरीरम वसंतम न प्रिया प्रिय स्पर्शतः शांत निषेध में भी कहा है और अगले मंत्र में श्रेषि करेंगे आत्मा कोई शरीर नहीं न स्थल न सूक्ष्म न किसी प्रकार का शरीर से संबंध नहीं है और शरीर भाव को प्राप्त हुआ ऐसे भाव स्वरूप वाला जो आत्मा है उसको न जानने से शोकमोह होता है हा तो हम नमे पुत्र इत्यादि आंगीरिका दिखा रहे हैं शोकमोह को वो तो क्या चिल्लाता है अज्ञान की वजह से कद हो मैं मर गया मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है, है? मेरा जो खेती संपत्ति नहीं है ऐसा बड़ा दुखी रहता है ये सब हो तो समझता है मैं बड़ा अच्छा हूं ने सब यही रह जाने वाले चीज़ें इनसे क्या होना है यही है ये सब रह जाना कोई साथ जाने वाले थोड़े हैं इनमें से कोई भी चीज साथ में जाने वाला तो है नहीं चाहे खेती है चाहे संतान है चाहे धन दौलत है कपड़ा लता है गाड़ी घोड़ा है, है? आ, बड़ा कॉम्पिटिशन हो गया है आजकल तो प्रतिस्पर्धा है 10 लाख रुपए कर ले तो मैं पंद्रह लाख कर लूंगा 15 के लिए तो कोई बीस का ले रहा है 20 का ले तो कोई 50 25 का ले रहा है अरे जब क्या होता है हम तो विदेश से मंगयेंगे 50 लाख रुपए की गाड़ी क्या होगा महाज्ञान में शुद्ध नहीं <laughs> महाज्ञानियों का तमाशा है मूर्खों का काम <laughs> जिनको पता है नहीं वही 50 लाख रूपये तुम्हें तो गाड़ी खरीदने के आ हो बस पचास लाख डाल के महान यज्ञ कर देता जा सकता था मुड़ता नहीं है वो गाड़ी ले रखा वो गाड़ी ऐसी जो हर रोड पर नहीं चल सकती परेशान वो भी है <laughs> तो कोई परेशानी है उसको वो हर हर रोड पे जा भी नहीं सकता बढ़िया रोड चाहिए क्या जा फायदा है मुर्खता नहीं तो रहेगा ऐसे महात्मा ऐसे हैं जो देखा पता चला बदारे की कि रोज जूते बदल रखा जूते खरीदने जा रहे रोज रोज खरीदो वो मॉडल को खरीदो क्या करेगा कैलाश के महात्मा लोग बता रहे नहीं नहीं बता रहे थे बड़ा आश्चर्य गृहस्थी भी इतनी जूते नहीं खरीदते जितने महात्मा खरीदे जा रहे महात्मा का वैसे महात्मा है ये सब अज्ञान वज्ञान की वजह से ये आनंद स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा को क्षण भर के लिए भी अनुभूति कर लिया हो इंचित ध्यानापाद जैसे मंत्र में कहा है छांतव्यों में ध्यानांश रूप अनुभव में आ जाता तो भी व्यक्ति इन चीजों का पीछे भागता वास्तविक वैराग्य तो भी नहीं जो आत्मा का अनुभव न भी हो यदि सच्चा वैराग्य होगा ना तो भी वो व्यक्ति इन भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता नहीं इसलिए कहते कि देखो कि हो जो व्यक्ति कैसे अजानते की व्याख्या किया जो विपर्य के वजह से जो है अज्ञान विशर्त करना अत ज्ञान अभावर्त करना भाव नतु शुद्धं गगनोपमं पश्यता उसके अंदर बातें नहीं हो सकती है जिस व्यक्ति ने आकाश के सदृश शुद्ध को विशुद्ध नतु ऐसे व्यक्ति को देखता अनुभव करता व्यक्ति को कभी नहीं हो सकता शोक मोह नाम की चीज उसको हो ही नहीं शोग गई थी? शोग मोह थी यो अविद्या शोकमोह अविद्या्योराक्षेपे असंभव प्रदर्शना स कारण अत्य में उच्छेद प्रदर्शित तो इस संसार का अत्य उदय सं गया है को का मोह अविद्या मोह को अविद्या कार्य पक्ष कविद्या्य अविद्या मोहग मान के चलते हैं तो विद्या, विद्या कार्यों असंभव को, को मोह क्या मोह होगा ना ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा ऐसा नहीं करने का हो सकता है अर्थात नहीं हो सकता है ऐसे आक्षेप कैसे होगा शोक कैसे हो सकता है अर्थात नहीं हो सकता है आक्षेप अर्थ में प्रश्न नहीं है यही में भी आता ना हंद। कथम कथम हंती, कम हंती। दोनों के बारे कहा प्रश्नवाचिक किम शब्द का रूप होने के बावजूद भी प्रश्नार्थ असंभव होने से आक्षेप अर्थ में दिया जाता है देखो ईशावास विद्या आक्षेप असंभव प्रदर्शनात्मोह जो अविद्या का कार्य है इनका आक्षेप के द्वारा असंभव को दर्शा दिया है अतएव स कारण से संसार से अत्यंतमेव उच्छेद कारण से तो संसार का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है आत्यंतमेव में अनु व्यति से सिद्ध हो गया शोकाधि विद्या का कार्य है मूलाविद्या के, के द्वारा शोकाधिक निवृत्ति हो जाती है मूलाविद्यादि की निवृत्ति विद्यालय लय मात्र सुषि क्योंकि लय तो सुशिप्त भी हो रहा है जब तक आत्यंत उच्छेद ना हो तब तो मोक्षा लय तो रोज रोज हो रहा है सुशिप्त काल में व्यक्ति तो का अनुभव नहीं कर पाता है इसलिए स्पष्ट इस करते हैं यहाँ पर लय से तात्पर्य की निवृत्ति से तात्पर्य है कारण से, से क्यों का? संसार देते। नहीं नहीं सकारण से विशेष होता है संसार को उच्छेद कारण उच्छेद से आप लगभग संसार को उच्छेद माया का भी उच्छेद हो जाता है यह अर्थ कराने के लिए जानकर भाषिकारों ने से संसार से लिख दिया है कार्य कार्य का उच्चत तो बिना काम उच्छेद का आत्यंतिक हो नहीं सकता दोबारा बन जाएगी ना जैसे आपने सोना है उसमें कार्य मात्र को उच्छेद कर दो तो क्या हो जाएगा सोना रह जाएगा ना फिर सोने से दोबारा कोई कार्य बना को सकते हो यदि कारण के उद हो जाए सोने को भग बना दिया अब बना लो कुंडल मुझसे वस बना कुंडल कैसे बनेगा अब कोई कार्य ही नहीं हो सकेगा इसे कार्य मात्र का उच्छेद हो जाए का तात्पर्य हुआ वह तो कारण में लीन रह जाता है तो कारण स्वरूप को प्राप्त हो गया फिर कार्य कोई ना कोई पैदा होते रहेगा इसे वो हम इष्ट नहीं है मोक्ष रूपेण वो इष्ट है जब कारण का उच्छेद हो जाए तो जब कारण उच्छेद हो गया अपने सबका कार्य उच्छेद हो ही जाता है कार्य अत्यंत उच्छेद ही हम इष्ट है इसलिए भाषा करण से कारण यहां पर ऐसा कह दिया कारण उच्छेद कारण से अनादित्व ना जी ग्रहण कार्य कारण का उच्चर कैसे हो जाएगा जैसे तुम्हारा प्राग हो जाता है तार्किको में क्या है प्रागभाव अनादिता हुआ शांत अनादिशांत हो कब से है किसको मालम मिट्टी पड़ा है अनादि कब से पड़ा है धरती जब से तब से है और धरती काफ से पदा इसलिए कहते हैं कि वही अनादि का से मृत्ति कांज वादी अना अविद्या होते अविद्यापर मोहपदार्थ इतिहाशे नदीशतुखिप्पी अवदजगत निवृत्तिवृत्त आतंत काल देखो टिप्पण में अंतिम टिप्पण निवृत्तर आतंक नाम स्व प्रतियोगाग असमान कालिकत्व कालिकाग भाव के स्व प्रतियोगी प्रागभाव के असमान कालिक नाम आत्यंतिक निवृत्ति संसार का आत्यंत थि निवृत्ति इसका प्रतियोगी कौन है संसार संसार है प्रतियोगी अत्यंत संसार संसार निवृत्ति का जो प्रतियोगी जो संसार है वह अपने प्राग भाव सम में नहीं होना चाहिए उसी का ना आत्यंतिक निवृत्ति प्राग भाव असमानकालीनत्व प्राग, असमान प्राग भाव के असमान काली जो है आत्यंतिक निवृत्ति होता है प्राग भाव के सम में कौन रहेगा तब प्रतियोगी के प्राग भाव का समकाल में कौन रहेगा मैं संसार प्राग भाव का समकालीन वस्तु क्या है संसार निवृत्ति भी है क्योंकि जब प्रलय हुआ तब क्या हुआ है संसार निवृत्ति हो रखा है कि नहीं हो रखा है हा? तो संसार निवृत्ति हुआ है प्रलय काल में फिर भी उस संसार निवृत्ति का प्राग भाव का संसार प्रतियोगी संसार का प्रागभाव भाव नहीं तो निवृत्ति के समकाल में प्रागभाव भी रह गया ऐसे तो में क्या होता है फिर दोबारा संसार आ जाएगा ये घटनाश नष्ट हो गया इन घट गया वापस मिट्टी का रूप कर लिया है अर्थात तो मिट्टी में अब क्या है उस घट का प्रागभाव दिखेगा नहीं दिखेगा ये घटनाश के समकाल में घट प्रागभाव भी दिखाई दे रहा है का मतलब क्या जरूर दोबारा घट उत्पन्न हो जाएगा ऐसा न होने का नाम होती है। ध्वंस हो और उसके समकाल में उस प्रतियोगी का जो है प्राग भाव कहीं उपलब्ध ना हो यदि प्रतियोगी का प्राग भाव कहीं ना कहीं है समकाल में ध्वंस के समकाल में का मतलब क्या वहां से कार्य फिर प्रकट हो जाएगा अच्छा वहां पर निवृत्ति का मतलब ध्वंस हुआ और उसका प्राग भाव भी कहीं भी ध्वंस समकाल में कहीं उपलब्ध नहीं होना चाहिए उसी का नाम आत्यंतिक निवृत्ति तब गुंजाइश है ना दोबारा लौटने का दोबारा तो तो एक बार संसार ध्वंस हो गया तो ध्वंस हो गया संसार निवृत्ति का मतलब संसार ध्वंस उसका प्रत्येक कौन है कोंगे? संसार संसार ध्वंस के समकाल में संसार ध्वंस का प्रत्येक कौन है संसार उसका प्राग भाव नहीं होना चाहिए प्रागभाव के समानकालीन जाए इसे शब्दावली क्या है स्व प्रतियोगी प्राग अभाव असमानकालीन आत्यंतिक लक्षण का जाता है ऐसे फल प्राप्ति ही आत्मज्ञान का वास्तविक फल है ये हो गया आप कहते ठीक है इस तरह से फल का भी कथन कर दिया गया इसमें सातवें मंत्र के द्वारा जो छठे मंत्र में भी वही कहा गया था उसी वाला से को त्यागते हुए दोबारा अभेद पक्षमात्र को अनुवाद करके कथन कर दिया सातवें मंत्र में और अब आठवां मंत्र और अंतिम मंत्र ज्ञान भाग का उपसंहार है जो ज्ञान चलाता है परिषद से उसका उपसंहार है आठवें मंत्र में स्रणमसना वृगम इत्यादि चलेगा इस पर जो है अवतर कई बात आ रही है कि भाई यह मंत्र करता क्या है उपसंहार में कद अध्यारोप इस नियम का अनुसरण किया जा रहा है यहां पर हमारे वेदांत की परंपरा में यह कहा जाता है उपरिषद की शैली है कि अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही निष्प्रपंच ब्रह्म को विस्तार प्रपंच विस्तार समझाया जाता है यानी ब्रह्म का प्रपंच किया जाता मतलब संसार संसार ब्रह्म में को पैदा कर समझाया जाता है निष्प्रपंच मतलब क्या विस्तार कहते हैं कि आप इसलिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा अध्यारोप हो गया है सात मंत्रों के द्वारा अध्यारोप की प्रक्रिया पूरी हो गई फलकतन में फलक और अब अपवाद प्रक्रिया रह गया जो कि आठवां रोग ज्ञान प्रकरण का अंतिम मंत्र से अपवाद किया जाता है तो अध्यारोप कैसे हुआ है किस मंत्र से क्या बात कही गई है संक्षेप से एक से सात का मंत्र पूरे मंत्रों के बारे में समझना होगा सबसे पहले ईशाद्य मंत्र जो आद्य मंत्र है ईशा इत्यादि आद्य मंत्र में सर्वेश्वर आत्मा को कह दिया गया आत्मा को सर्वेश्वर सभी को व्याप्त करके सबको शासन भी करने वाला सबको अपने अंदर समाहित कर लिया वाला ऐसे करके सर्वेश तृत्व प्रकथन का यह भी आध्यारोप है आत्मा वास्तव में सर्वेश्वर भी नहीं है वो है कि नहीं इसलिए कहते हैं पहला मंत्र में तो सर्वेश्वरत्व का कथन और मंत्र के द्वारा कर्माधिकारी कर्माधिकारी कर्माधिकारी कर्माधिकारी में वर्णन कथन कथन कथन कथन किया गया है ताकि ज्ञान करने के के लिए से कैसे नहीं हुआ पूर्वक कर्म फल का निंदा किया हमने तीसरे मंत्र में क्या हो गया विद्या और विद्यालय की स्तुति हो गई असुरानी मंत्र के द्वारा असिल लोक प्राप्त ज्ञान विषय जो है उस कर्माधिकारी का निंदा हो गया और ये मंत्र द्वय चौथा और पांचवा दोनों एक ही थे ना वही लिखा था कि श्रुति दोबारा बोल रही है तो उसमें आलस्य वगैरह नहीं है करके से चार और पांच दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं छह साथ मिलकर एक ही काम कर रहे हैं इसलिए चौथे और पांच मंत्रों के द्वारा एकम एक मुक्तवा अन्य सर्व अध्यारोपेण उन्हें क्या किया मंत्र मुक्तवा को छोड़ करके बाकी सारी बातें वहां पर अध्यारोप के माध्यम से कह दिया गया है अनेजद एकम ना है न मनसोजवी सिर्फ क्या सब सोपादिक बातें हैं ना इसलिए अध्यारोपे मन की पेशा से उससे भी ज्यादा है ये सब क्या बातें उपाधिको लेकर इसलिए है अनेजत एकम ये दो चीज़ रुपए जो गया हो भी रुपए बाकी सारे शब्द इन दोनों मंत्रों में चित्र भी है वो सब क्या है अध्यारोप करना है आरोप मनीषिया अवतार है आरोप सापेक्ष सा है हुआ और सातवें मंत्र में आरोप सापेक्षा शोकमोह निवारण फल का कथन किया अर्थात अध्यारोप के अधीन ही होकर फल का कथन भी हो रहा है संप्रतित्व तो अपवाद प्रक्रिया सफरगा इत्यादि अध्ययन सवक्तव्य अब सब्रद आदि श्लोक के द्वारा पहले हम क्या करेंगे अपवाद प्रक्रिया के द्वारा इन सारे चीज जो आरोपित था उसको खत्म कर डालेंगे सकल आरोप को अध्यारोपों को मिटा देंगे अपवाद करके समाप्त कर देंगे सब कवीर इत्य तो, तो पुनर् आरोप ननिषया अवतारे दी और उत्तरार जो इस मंत्र का है कवीर मनीषी परिभूत स्वयं ये भी पुनः अध्यारोप ही है अपवाद किया फिर अध्यारोप कर दिया क्या जरूरत है इसे करने की यानी पहले अध्यारोप किया था फल सहित सारे चीजों को और उसका आपने अपवाद करके शुद्ध का बोध करा दिया फिर अध्यारोप करने की जरूरत क्या पड़ी इस पर विचार करेंगे देखिए योयम अतितेर आत्मा भाष्य में यो यम मंत्री रुक्त आत्मा सवेर रूप ने किन लक्षण दिया अयम मंत्र यह पूर्वोक्त मंत्रों के द्वारा अध्यारोप की प्रक्रिया को अपनाते हुए आत्मा के बारे में जो कथन किया है उस आत्मा का अध्यारोप रहित शुद्ध स्वरूप क्या है स्वर्ण रूप किम लक्षण इत्या कथन करने के लिए यह मंत्र जगती छंद वाला आरंभ हो रहा है देखिए अयम मंत्र स्रम काम शुद्धम पाप विधम कबीर मनीषी स्वयं या था तथ्य स आत्मा वो जो आत्मा है जिसको सात मंत्रों में खूब विचार कर दिया गया है जिसके सन्यास का विधि किया उस विधेयक का स्तुति करने के लिए निंदा के प्रकरण ली गई फिर उसमें जो अध्यारोप करता हुआ उसकी जो है अन्य सकल साक्षाधिक पदार्थों में उसकी श्रेष्ठता का सिद्धी कर दी और उस विद्या का उसको जानने का फल कथन कर दी अध्यारोपाधीन होकर के तदनंतर कहते वह जो आत्मा जिसकी इस प्रकार से कथन किया गया था वह कैसा है पूरी ध्व आगा तो चारों तरफ गया हुआ है चार गया सर्वत्र व्याप्त है वो आकाश के समान और आकाश बढ़कर वो व्याप्त है सर्व सर्व्याप्त सर्वत्र व्याप्त है अतएव वह किसी भी उपाधि से परिचिन नहीं है अध्यारोप रहित हो गया उपाधि परिचन्नता कथन करने का नाम ही अध्यारोप है उसके निषेध कर दिया व्यापक कथन करके सर्वोपाधि रहित है वो इस तरह से पूर्वोक्त उपाधिक द्वारा निर्मित सकल धर्मों को उसमें जो है निषेध कर दिया और का ऐसा है वो शुक्रम शुक्रम शुक्र शुक्रकार अर्थ होता है तीन अर्थ है कोश में निरुक्तादि में जल भी अर्थ है शुक्रम और शुचित शोके धास बना तो शोक भी अर्थ है और प्रकाश दीप्तिमान अर्थ भी है तीन अब उनमें से कौन लेंगे प्रकरण प्रकाशवान कोई कह कह सकता है, व्यापक व्यापक हो, आकाश आकाश के के समान समान आपने दिया, तो जड भी हो सकता है वो कोई कहे भैया आपने कह रे बार बार गगरवत व्योम हम कहते व्योम के जो व्यापक तुको आपने ब्रह्म घटारे हो जैसे मैं कहूंगा व्योम गड़ी तो तो भ्रम में है तब कहें नहीं नहीं नहीं सुक्राम प्रकाशवान है और कोई भी जड़ पदार्थ प्रकाशवान नहीं होता चेतन पदार्थ प्रकाशवान होता भाष्य में आगे आएगा ना ब्रह्म आगे करेंगे ज्योतिष मत देखो दीप्ति मतलब दीप्तमान इत्यर्थ है भाष्य देखो पहले भाष्य में किस तरफ ले जा रहे हो उसको सुक्राम शुद्धम शुभ्रम ज्योतिषमत दीप्तिमान्यर्थ ये भाषण शुक्रम का अर्थ ले जाना अंत में दीप्तिमान स्वयं रूपण किमसम स्व निर्पाय स्वरूप में दिया निर्पाय स्वरूप क्या है आप पूछने जाने पर जवाब दिया शुक्रम का अर्थ कई पाठ पहले शुद्धम के जब पर पाठ शुभ्रम और शुभ्रम की व्याख्या करते फिर ज्योतिषमत दीप्तिमा ऐसा व्याख्या करते यदि शुक्रशब्द निघंटू निघंटौ उदरण इत्यादि पठिता तथा तस् दीप्तिमेंग यौकिको अर्थ तथा त्याख्या चार्पण जहाँ पर रहे। भी शुक्र बोल रहे शुक्रशब्दी शुद्ध और शुभ्रपर्यायवाची है ज्योतिषमान है ऐसा भाषकर अर्थ ले रहे हैं शुक्र शब्द को निगंट में किसमें ले लिया जल के पर्याची में ले लिया है जहां आरुना, जल उसके पर्याची में गिनती कर लिया कहा से निकाला भाषा ने यौगिक अर्थ है तत्व शुक्रम शुच दीप्त तो। निघंट कारण क्या कर दिया शुक्रम शब्द को शुच् से नहीं बनाया में कर दिया धातु से लिया वज्र विप्र इत्यादि सूत्र के अस्मान्द्रग्र वज्रिप्र इत्रात आदेश गुणाभाव निपात काम कर दिया शुच के चकार को ककार कर दिया रत्यय कर दिया शुक्र हो गया और गुण का भाव कर दिया तो वो ही रह गया ये सब निपातन से हो गया सोचते शुक्र आ तो दूसरा पक्ष क्या है सोचते ज्वलति कर्मणह ऐसा उसी निगंटुमिनि काय उसी एक सतरा में संपदादि गण मिले करके संपादित साथ गण में एक वार्तिक है 3 2 95 सूत्र का वार्तिक से पिप्रति हुआ शुचि तद यस्य रो मतवर्thia दीप्त इत्यता इति शुच धातु से रूप, रो, रो हुआ में में मतलब ऐसा दीप्तिमान दीप्तिमान है निघंटा निर्णित हो गया शुक्रम कर गया है दीप्तिमान प्रकाशवान इसलिए कि जड़ का व्यावर्तन कर नहीं तो आकाश आकाशतुल्य तो व्यापक तो है वो जड़ भी हो सकता है, है ना आकाश जड़े जैसे आकाश के व्यापक को वहां घटा रहे हो और आकाश के जड़ को भी कोई दूसरा घटा देगा दे जैसे आकाश जड़े वैसे ब्रह्म भी जड़े ऐसा आकाश व्यापक है तो वैसे ब्रह्म व्यापक है ऐसे जी कोई कहे तो जवाब देने को नहीं नहीं, सुम प्रकाशवान और जड़ तो कहीं भी संसार में कोई भी जड़ पदार्थ का प्रकाशवन होता वो देखने को नहीं मिलता चेत नियुक्त होने पर होता है चेतन रहे केवल जड़ प्रकाशवन कभी नहीं होता अकायम से सूक्ष्म शरीर का निषेध कर दिया अकायम से सूक्ष्म शरीर का निषेध कर रहे हैं क्यों आगे जो शब्द स्पष्ट है जिस सूक्ष्म का निषेध हो रहा है अव्रण मण व्रण कहां होता है घाव व्रण मे घाव कहा होता है सूक्ष्म शरीर में होता है फिर कहेंगे अवरणम एक ही शब्द से निशेष हो सकता है असनागरम क्यों करते हो नाड़ी रहित तो भी होना कहते शरीर भी दो प्रकार के नाड़ी रहित नाड़ी सहित इस संसार में ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनमें कोई नाड़ी नहीं होता और ऐसे भी हैं जीव जंतु जैसे पूरे नाड़ियों का जाले हम लोगों का जैसे शरीर नाड़ी जाले है नाड़ी निकाल तो कहा टिकेगा मांस भी टिकेगा टिकेगा नाड़ी जाले और इतनी नाड़ियाँ इसके अंदर बोलते हैं इन नाड़ियों को अलग अलग करके सब जोड़ा जाए ऋषियों ने नापा है अपने बुद्धि से भी बुद्धिट्री से उन्होंने तो सब काम किया कोई थोड़ी निकाल इसके बॉडी के सारे नाड़ियों में जोड़ जोड़ के थोड़ी पृथ्वी को घुमा करके देखा उन्होंने फिर उन्होंने कहा है शास्त्र में कि नाड़ियों को यदि मनुष्य को सारे नाड़ी निकाले एक दूसरे जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ वो पृथ्वी के एक परिधि के बराबर हो जाएगा इतनी नाड़ी हमारे लंबा छोटे कहाथ्वी तो को हम जैसे आप जो है गणेश जी को या कोई नारियल को धागा बांधते नहीं बांधते पूजा पाठ में वैसे पृथ्वी को यू ना, नाड़ी से बांध सकते हैं आप एक राउंड पूरा मनुष्य की नाड़ी के अंदर इतनी नाड़ी है और योगी लोग घटाते घटाते फिर नहीं, नहीं बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार एक सौ एक है ऐसा बोल दिया फिर भी घटा ये? नहीं, नहीं इतना दोन ध्यान कर पाएंगे सारी चीजें होंगी घटा है? नहीं, नहीं बहत्तर एक, एक सौ एक और घटा है? नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं कहा इतने जाओगे एक सौ एक, एक है ना छत छादी एक, एक सौ एक योग वाले और भी घटा दिए नहीं कहा इतने कौन ध्यान कर पाएगा 36 मुख्य नाड़े मानव शरीर के अंदर अपने आध्यात्मिक के काम के लायक मुख्य 36 नाड़ियां हैं उनमें से भी 18 बिल्कुल मोक्ष के उपयोगी है मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी और उनमें भी प्रधान जिससे शरीर जिन्ना चलता है तो मुख्य तीन ही है इड़ा, सुषमना पिंगला ईडा पिंगला सुषमना तीन नाम से सुप्रसिद्ध नाड़ियां तीन नारी प्रमुख तो घटाते घटाते कहा लाए तीन इधर से के के बारे में कितने देवता? पैतीस करोड़ कर दिया। है? नहीं, नहीं, इतना बहुत है। करोड़ से सिद्ध है तैतीस में आ गए फिर घटाते घटाते उन्होंने तो यहां तक तीन का दो का डेढ़ का एक ही है अंत में वो ब्रह्म देवता है एक। इस तरह से समझाने के लिए हम लोग घटा क्यों बोल सकते हैं बढ़ा क्यों बोल सकते हैं अधिकारी वेदात संवर्धन किया जाता है अरे वे नाडी रहित शरीर भी है नाड़ी सहित शरीर भी है नाडी रहित शरीरों को पहले वर्णन से ले लेना और नाडी सहित शरीरों जो है अस्नाविरम। अस्नाविर तो ब्रह्म नाडीयुक्त शरीर वाला भी नहीं है नाड़ी रहित शरीर वाला भी वो नहीं नहीं नाड़ी नाडीक्त शरीर वाला भी नहीं नाड़ी रहित शरीर वाला भी वो नहीं है दोनों प्रकार के शरीर है। और शुद्धाम। इसे शुक्रम कर हम लोग शुद्धम नहीं लेते हैं और शुद्धम पाठ गलत है शुभ्रम पाठ होने चाहिए क्योंकि शुद्ध माग्यार है मंत्र में ही शुद्धम का अविद्या रूपी मल रहितम अतव कारण शरीर का कारण शरीर रहित है वो इस तरह से तीनों शरीरों का निषेध हो गया अकायम से सुख शरीर का और अवरणम से नाड़ी रहित स्थूल शरणों का निषेध और स्नाविर से नाड़ी सहित स्थूल शरीरों का निषेध कर दिया और शुद्धम से कारण शरीर का भी निषेध हो जब तीनों शरीर ही नहीं रह गया अब पुण्य पापकार आ जाएंगे पाप विधम रित्र अभा अपाप विद्वम वह पाप रहित है वह कैसा है पाप रहित इसी को छांद में अशरीरम वापस प्रिया प्रिय स्पर्शता प्रिय और अप्रियम मतलब पुण्य और पाप का अशीर स्थिति में अशरीरात्मक आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकते अपाप विद्वम अपापयुक्तम अपाप से बिंधा नहीं और इस प्रकार से हो गया ना सबका निषेध हो गया अपवाद होगी कि नहीं होगी इन से। क्या कर रहे हैं? उनकी परिच्छनता को निषेध कर दिया प्रयाग से परिगार्थ से क्या कर दिया सकल प्रकार के परिच्छेद को, को निषेध कर दिया फिर विशेषतया जो हम लोग समझते वेष्टि और समी में तीनों शरीर उनका निषेध कर दिया और इन तीनों शरीरों को प्राप्ति होगा किससे पुण्य और पाप से उसका प्रकार से सबका अपवाद होगा पहले अध्यारोप के द्वारा कहा गया सब तुम्हारे पास था आपका शरीर भी है हैं इसलिए इसमिन काल है दिया जिस शरीर में रहकर जिस समय में जिस आपदा में, में चिंतन कर ध्यान करोगे तो ऐसे फलादेश में भी कहा गया था वो स्पष्ट है कि भाई पहले अध्यारोप काल विद्यमान सारे चीजों को अब अपवाद करके कर। शुद्ध ब्रह्म को बोध देना कविर मनीषी परिभू स्वय भू कवि है वह कवि है वह आत्मा कविया का मतलब का आत्मा जो है क्रांत दर्शी त्रिकालदर्शी वह आत्मा त्रिकालदर्शी सर्वद्रष्टा है सर्वद्रष्टा मनीषी सर्वज्ञ ईश्वर है परिभू सर्वश्रेष्ठ है।, है और स्वयं भू स्वयं होने वाला है उसके अस्तित्व तो उस स्थिति दूसरे से नहीं होता और स्वयं होने वाला है ऐसा वो जो है वो क्या करता है या था तथु विधदात शाश्वती शाश्वती नित्य सिद्ध जो समाभ्य संवत्सर लाभ्य समाप्त है समत्सर को समय काले संवत्सर नामक प्रजापतियों क्या कर दिया अर्थान वेददात यथा तथो तो उनके लिए यथा योग्य रीति से भूत कर्म फल और साधनों के अनुसार जो है अर्थों को कर्तव्य या पदार्थों का उसने वेददात उन्हें विभाग करके बांट दिया वापस संसार है बता दिया कुछ नहीं फिर कहते हैं लेकिन अभी तुमको अनुभव नहीं हुआ न साधना इसलिए मैं ब्रह्म हूं। ऐसे करके सब आज छोड़ना नहीं पूजा पाठ ध्यान भजन पढ़ना लिखना छोड़ना नहीं हाँ सुन तो लिया है वह आत्मा कैसा है परेगा चुक्रम अकाय वृणम शुद्धम अपाप विद्धम सुन तो लिया हम ब्रह्मस्मित तुमसी इतने मात्र से काम नहीं हुआ इसलिए कहना पड़ता है उस ईश्वर को मानना उसने तुमको कर्तव्यों को बांट दिया है वर्णाश्रमों से ना आपको जो कर्तव्य बांटता है जो पदार्थ दिया हुआ है उसको सरम्य प्रकार से इस्तेमाल करते रखता है यावत काल पर आपको साक्षात्कार नहीं होतावत काल को सुनने मात्र से काम छोड़ना नहीं सकता क्योंकि हम लोगों को गया वो देखो सबको सबको दिख रहा ना तुमको जगत सूर्य चंद्र दिख रहे नहीं दिख रहे वायु बाता हुआ दिखाया जा रहा है तो आंधी चल रहे हैं समय समय पर जब होना है इन साल पर तो चलते नहीं ना जिस समय चलना है उस समय चलते है। उनकी भी सबका समित है और पेड़ के पत्ते देखो पतझड़ इसी मौसम में यानी बारिश के दिनों पत्ते पते गिरने लग जाएंगे मधो रगने लगते हैं ये सारी प्रकृति अपने नियम कानून के हिसाब से चल रहे हैं समय समय पर जो होना हो रहा है देश में कुछ नहीं होता उल्टा पलटा हम हाँ। ये लोग गड़बड़ करते आदमी उल्टा पलटा सब सा। ये सारी प्रकृति और प्रकृति चलाने वाले लोग देवता लोग उसी ब्रह्म का तपत है भीषाव देती सूर्य इसलिए कहा उस, उस ब्रह्म भय से एक तरह से वायु बहता है सूर्य उगता है चंद्र प्रकाश दे रहा है इत्यादि कार्य सबको काम बांट दिया है और काम ऐसे बांटता है वो एक सेकेंड छुट्टी नहीं ना सोते हैं और हम लोग छह छंटा सो जाते हैं फिर भी थकते हैं दोपहर फिर सोते हैं क्या आदमी काम बिगड़ जाए कोई बात राय तो सोना है ईश्वरीय देखो सृष्टि की जो संसान करने वाले बेचारे एक कर से उसका नाम ही रख दिया के एक नाम एक ऋषि निरंतर चलते ही रहता है ऋषि कतो निरंतर चल रहा हजारों वर्षों से चल रहा है कभी थका ही नहीं आ जाता चलते ही रहा है इसे कहते उसने बांट दिया या था तथ्य तो यथात था जिसका जैसा कर्म है जिसकी वासनाएं हैं, जैसा ध्यान भजन पूजा पाठ है पुण्य पाप वगैरह है उसी के आधार पर अलग अलग लोगों को प्रजापति आदि को जो नित्य सिद्ध पुरुष लोग हैं उनको ऊपर भी शासन लागू कर दिया और उनको भी काम धंधा बांट दिया और अपने अपने काम करने लगे हुए हैं यमराज जी के लिए आ जाए तो सारा व्यवस्था बिगड़ जाए वह आलस नहीं करती जिस सेकेंड में जिसको यहां से उठा ले जाना उठा ले है नहीं नहीं एक एक-एक देरी करती ठीक टाइम इतने है सजग पूरी जागरूक पूरा एक एक कौन जाना है संसार में कब खटौल मरने कब मच्छर मरने कब मछली मरना बम से सब पता है और किसको कौन कैसे मर रहा है सारा हिसाब किताब बिल्कुल फिट लगे हुए हैं सबको ले जाने में इधर उधर चटनी हजारों मर रहे हैं प्रतीक्षण नहीं हजारों की संख्या मनुष्य तो नहीं कीटाणु सब तो मर रहे हैं ना हजारों की संख्या में मर रहे हैं एक एक शरीर के अंदर कितने हजार कीटाणु मर रहे हैं नहीं मर रहे सबके हिसाब रख रहे सबको मारना काम उसी तो का उनका पुनर्जन्म देने प्रजाप का प्रजापति ब्रह्मा जी का काम बैठे तो हुए वो लगे हुए हैं अब ये कीटाणु बन गए मर अगले कीटाणु बनना है इतरे से फिर मरना है फिर अगले से ये जन्म होना है और सेकंड बार सेकंड मरने वाले भी तो बहुत हैं। है खोपड़ी कमाल की नहीं कैसा ब्रेन होगा कैसा कंप्यूटर है वो कहा तो उठाते, उठाते परेशान रहता है जैसे बने लोग लेके घूमते रहते हैं अंदर बाहर अंदर बाहर दुकान में हिसाब किताब ऐसा हेरा फेरी करते रहते हो क्या उसका ब्याज बढ़ा जैसे घटा तरह कर बड़ा दे से दो देहा यहाँ डाल दिया भर दिया टैक्स घोटाले हो तो नहीं होते कोई घोटाला नहीं जगत कबीर मनीषी याद आदो अर्थाधा सा वहां भू वह परिभू है वो स्वयं परिता भव परिभु स्वयं भवदीजी स्वयं भू है ऐसे ऐसा उत्पत्ति जो किया जाता है अर्थ वहां श्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ है और स्वयं होने वाला है स्वयं होने वाला है इसलिए आता ना जी का विवाह होने लगा पार्वती जी से पुजारी बने ब्रह्मा जी तो पूछते ना आपके पिताजी का नाम क्या है, है? गोत्रवर पूछते हैं तो ब्रह्मा जी ने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है विचार किए शिवजी ने कहा कि भाई हमारे पिताजी कौन होगा चलो शरीर दृष्टिया कहते शरीर का निर्माण किसने कराया ना कदम आप ही है, है? कभी मैं ही हूं हाँ और क्या शरीर तो आपने निर्माण किया ना हाँ ठीक है ठीक ठीक है शरीर दृष्टिया मैं आपके पिताजी हूँ दादाजी का नाम बताओ कहे आप भी तो नाभि मतलब किसके पैदा हुए विष्णु क्या ना इसके पिताजी विष्णु है हमारे दादाजी हो उनके पिताजी और कौन होगा वो से प्रकट होगा हम शुद्ध ब्रह्म चैतन्य है कल्याण स्वरूप है, है। शिव ने मोक्ष होता है मोक्ष स्वरूप मुझे मैं में प्रकट हो रखा है ये इसे उसको पैदा पैदा करने वाला महू एक तरह इधर तरह जो है दादाजी जो आशीर्वाद देने आए हुए हैं किनका अपने बाप का शादी में ब्रह्म <laughs> क्या हो रखे पुजारी बने हुए हैं ऐसी विलक्षण लीलाएं होती हैं समझाने के लिए वेदांत को वाक्य मैं कोई पैदा हुआ न कोई बाप है न कोई माँ है ना कुछ ऐसा आप जो है लेकिन आपने बुद्धि में भरा पड़ा है शरीर को ताकत जांच कर बैठे ना इसने शरीर को एक तुम दिमाग मेरे पिताजी वो है मेरे माता जी अरे तेरा कहाँ है तो शरीर का है वो माता पिता मेरा है कैसे तो पकड़ लेते हो आपका कहाँ है कोई माता पिता आपको कोई ना माता है न पिता है ना ज्ञान वरीर को लेकर बार, बार बार बोलते रहते हो मेरे माता मेरे पिता और उनका पीछा के तो परेशान है अरे उनके पार करो उसको छोड़ो अपने पर करो अपना जियो सब आ रहे जा रहे आग मा पाने निक स्वच्छ सु कारण अशात्र कारणी ऋण त्र मुक्ति होना पड़ेगा मातृ ऋण है पितृ ऋण है नहीं देव ऋण है ऋषि ऋण है ऋणों को चुकाओ राजा करो तुम्हें शादी होकर करके इसलिए लगा दिया मूर्ख को विवेक ही सोचता है किम प्रजया कर वो तो हाँ, अज्ञानी के लिए बोल रहे हैं ना वो तुम अज्ञानी हो तुम एक करते रहो जब तक अनुशुद्ध नहीं होएगा आज जब तुम तक हो गया उसका कह दिया क्या करोगे तुम धन दौलत घोड़ा हाथी पुत्र पत्नी ये सब क्या कर रहेगा इन चीजों को लेकर के बेकार तो है इनसे मोक्ष होने वाला नहीं छोड़ो इन दोनों सब दोनों क्या है अज्ञानी के लिए एक बार ज्ञानी के लिए विवेकी के लिए यहां पर भी कहते कि देखो ये सारी जो व्यवस्था दी जा रही है वो ईश्वर के द्वारा वो अविवेकी लोगों के लिए माना की व्यवस्था ईश्वर है ये प्रजापति लोग हैं ये संचार करेंगे संसार को और इनके द्वारा कर्म धाम पाठ करेंगे सरगाक्त आत्मा फरेगा फरी समादागा गा आकाशत व्यापी घात की क्या कर रहे हैं परी मने समानता अगात है ना परि अगाघात अगात का मतलब क्या हो गया सब जगह गया हुआ है सब जगह गया हुआ का मतलब आकाश के समान व्यापी है इत्यर्था। आकाश व्यापी आकाशव्या व्याप लेना जड़क सब ले लोग आकाश तो कार्य है तस्मा तो ले तो आकाश और आत्मा न आकाश संबूत आत्मा ले आकाश पैदा हुआ तो आकाश में कार्यत्व है ना फिर कार्यत्व ले जाओगे आत्मा में आत्मा भी आकाश और कार्य है आकाश और जड़ है आकाश और सब घटाते जाओ उल्टा सीधा तो शब्द रूपी गुण वाला है तो भी कोई गुण वाला है फिर इसलिए कह दिया ये जो है व्यापक मात्र में इसलिए व्यापी पेक्ष व्यापकत्व आदि को भी नहीं लेना आकाश भी है सापेक्ष व्यापकत्व है आकाश में और आत्मा निरपेक्ष व्यापक इसे हम जो दृष्टांत दे रहे हैं केवल व्यापक सापेक्षता विशिष्ट व्यापकत्व में नहीं लेना सापेक्षता विशिष्ट व्यापक दृष्टित्व नहीं है केवल व्यापक दृष्टान आकाश में विद्यमान सामान्य व्यापकत्व दृष्टांत को लेकर के हम घटा रहे हैं उसके उसविपेक्षता से कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं अतएव आत्मा विषापेक्षता नहीं आएगा आकाश में जैसा है अपरिच्छिन्न से वक्ष क्योंकि हमारा तात्पर्य शब्द क्या है नाम है अत्यंत अपरिचिन्न ये सब परिगा शब्द क्या कर रहा है परिगा शब्द अत्यंत परिच्छा अपरिचिन्नता को परिचनता को निषेध करना उन्हें अपरिच्छनता को स्वीकार करना शुक्रम शुभ्रम यह शुद्धम पाठ दिया है मूल में काट देना उसको बना दो शुभ्रम शुक्रम बने शुभ्रम टिप्पण में भी ठीक कर दो शुद्धम काट के शुभ्रम दोनों जगह ठीक करना मूल में शुद्धम अलग है मंत्र में इसलिए यहाँ टीका ठीक जब भाष्य में शुद्ध शब्द आया है और नीचे चार नंबर टिप्पण में शुद्धम शब्द आया है दोनों शब्दों को काट के शुभ्रम दोनों जगह बनाना आपके उसमें क्या है पाठ शुक्रम की व्याख्या क्या है शुक्रम क्या, क्या लिखा है हाँ वो काट दो बनाओ उसको शुभ्रम उसकी व्याख्या स्पष्ट करते हैं भाषाकार ज्योतिष मत अर्थात तो कैसा है ज्योतिष मत ज्योतिष मत का मतलब दीप्य मान ये इसका अर्थ लेना करने के लिए इसका टिप्पणी देख चुके था। mani, तो थे अकायम शरीर लिंग शरीर वर्जित इत्य अकायम का तो अर्थ क्या है लिंग शरीर वर्जित लिंग शरीर रहे थे अकायम कई गई शब्दे कई गई शब्द धातु से कायम बनता है न कायम है कि न कायम शरीर का काम ही क्या है शब्द प्रसाद हला करना ही कर दे आदमी हला ही तो करता करता क्या बोलता है खाता पीता है घूमता फिरता है ये सब करता है सबसे पूरे पान आ जाते हैं कई गई शब्द कायम बना दिया ये जब नहीं हो तो ऐसा हो सूक्ष्म शरीर है कायम शरीर हो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं है। करते हैं करते आप अक्षतम अक्षतम अस्नाविर शिराविर कर रहे हैं नाड़िया शिराहा नित्यंत ना जिसमें नहीं है नाड़िया उनको क्या हम कहते हैं वो असनाविर शब्द बनाए कैसे स्नावा नाड़ी अर्थ में शिरा अर्थ में अप्रसिद्ध है इसलिए उसकी उत्पत्ति करवा सनाव शब्दा पिछादित्वी नहीं समासे नहीं समासलोर भेदे नक्त श्रुति भाव इतना सारा काम हो गया स्नावा शब्द से क्या करना पड़ा पिछारी तीय पहले इलच प्रत्यय कर दिया इलच प्रत्यय करने के बाद आपने क्या करा नए समासना कर विल बना असना विल रेदांत रो ल हो गया, गया रन गया असना विरम बनता है इन्हें कैसा हो गया वो भी शुरू प्रक्षरण धा तो आनगिरी कार्य बता रहे श्रु प्रक्षरणे धातु से बना रहा असिधता बता रहे श्रु स्नु, स्नु, शुरु नहीं हो, स्नु नहीं वो स्नु प्रक्षरण स्नू है स्नु प्रक्षरणे धातु है इसे क्या कर दिया आपने स्नावयंती शरीर स्नावाह शिरा स्नावयंती क्षरि गति कर्म तदर्थक स्नु धातुत स्नावयति कर कर दिया ना दिया ना ने कैसे कर दिया? तो स्नावती है बने स्नाव तो क्षरती गति कर्म वाला होता है प्रक्षरण का मतलब क्या गति कर्म वाला गति का कर्म है अत क्या हो गया वो उस अर्थ होने से निजन में क्या होगा गति बुद्धि प्रत्यवसान्थ शब्द कर्म कर्म काणा नौ एक सूत्र उस सूत्र क्या कर देता है उसको सूत्र के द्वारा के नाते शरीर शरी क्या है गौण कर्म हो जाता है मुख्य कर्म क्या होगा रक्त आदि धातु जो बहरा है नाड़ी में रक्तादी जो धातु सब्त धातु है रक्तादी जिसके अंदर भाते रहता है नाड़ियों में वो नाड़ी का बहना रूपयर जो लिया जा रहा है उसका मुख्य कर्म किस में में गौन कर्म क्या है इसका शरीर धातु ना निचंत होने के बाद जितने भी द्वारा कर्मक धातु की चर्चा जैसी हुई है वैसे एक सूत्र है गतिबुद्धि प्रत्येक नाम सूत्र है ना उस सूत्र से क्या हो जाता है वो द्विकर्मक हो गया गौण कर्म कौन सा है मुख्य कर्म? और कर्म? कर्म और शरीर। शरीर इस से पकड़ को इसी दियो को मन में रखते हुए जान पर आंधिकार ने निजंत कर दिया निजंत व्याख्या नहीं करते तो शरीर ग्रहण नहीं कर सकते आप खून पकड़ना पड़ता खून रहित वाला ब्रह्म ऐसे कहना पड़ता इसलिए कर दिया नहीं नहीं ऐसा करो नष्टमिति कर भूत वर्तमान दर्शी कवि इन दोनों के द्वारा आवरण स्नाव्या प्रतिषेध आवरण और इन दोनों के द्वारा शरीर का किया जाता है। आप्याम स्थूल शरीर प्रतिषेदी वह शंका कर सकता है देहता, देहता, का किया। देहता का किया है न तो देवत्ता का निषेध नहीं है ऐसा मत कहो कहोल शरीर का ही प्रतिषेध तो है संसर्ग फिर अपाप विद्यम वो नहीं हो सकता क्योंकि सशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय अपहतिर छाद ने कह दिया शरीर का रहते हुए अतः व्रणो ही आघात आदि जन्यम न स्वाभाविक व्रण उसे कहते हैं जो कि आघात आदि से जन्य छेद आदि है उसका नाम व्रण्वर स्वाभाविक नहीं है इसलिए अश्रमती है अस्वरमता है स्वाभाविक है ना मतकुणादि अनुकूल मतकुणा एक कीड़ा है जिसको मारोगे तो पानी पिछकारी निकल जाएगा कोई नाड़ी नहीं कुछ मानस नही पानी पानी पानी होता है विलक्षण कीड़े अमा कोई नाड़ी नहीं होता तो ऐसों में क्या होगा इसलिए अस्नावरमी कहना जरिए अलग अलग दोनों अव्रणम असरावरम दोनों कहना पड़ेगा इसे मतकुणादि देहेशो स्नावादि अनुपल बात स्नावादिप शरण संभावेत अतो अव्रणम इसे दोनों शब्दों अत्यंत आवश्यक हो गया स्नावादिशून्य मतकुणादि देहा नाम व्रणअ अन्य असंभवा तथा वस्तुदेहो भवी थी स्नाना कोई कह सकता है नाडी रहित तो शरीर में व्रण कैसे होगा ऐसी बात नहीं है नाड़ी रहित शरीर होने पर भी व्रण हो सकते हैं शरीर तो है ना जलम ही शरीर है वो जलम ही व्रण एक अलग होगा जैसे आपको दिख रहा है पार्थिव व्रण वैसे जलीय व्रण आपको थोड़ी दिखेगा उसको चोट लग गया जैसे दिल को चोट लग गया बोलते अब उसको किसको दिख रहा है दिल को चोट लग दिखता कभी वो भी चोट है लेकिन वो भी व्रण है वर्ण वो घाव इतना आसानी से भरने वाला भी नहीं है और को भी देने वाला भी नहीं है उससे कहते है। तो हैं कि ऐसे भी है जहां पर जो होता है नाड़ी ना हो किन्तु वहां घाव होता है और ऐसे भी शरण है जहाँ घाव है नाड़ी नहीं है तो दोनों प्रकार का सब आवरण भी जरूरी है असनावरण भी